न झुकने वाली इमोजिनी कैंडेस चित्र चित्रनेसी हिंदी विदुषा लिडलविले न्यू हेम्पशायर इतना छोटा शहर था कि राज्य के नक्शे पर उसके लिए एक छोटा बिंदु बिंदु तक नहीं था फिर भी लिडलविले एक हरा भरा गांव था वहाँ पर एक दुकान तीन पैरो बिल्ली और, और इमोजन इमोजिनी ट्रिप नाम की एक छोटी लड़की रहती थी इमोजिनी को इतिहास से बेहद प्रेम था जब वो बिल्कुल छोटी बेबी थी तो उसके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द थे आज से सतासी साल पहले जब वो केजी में थी तो उसने पेंट में उंगली डुबोकर ट्रेल यानी ऐतिहासिक पगडंडी का चित्र बनाया था किंडरगार्टन के शो टाइम में इमोजनी बाकी बच्चों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महिलाओं की कहानियां सुनाती थी अब इमोजिनी का ध्यान लिडिलेज हिस्ट्री सोसाइटी पर केंद्रित था सोसाइटी सैकड़ों साल पुरानी थी उसकी इमारत धूल धूसरी और प्राचीन वस्तुओं का एक की एक संग्रहालय थी इमारत मुख्य सड़क के अंत में स्थित थी वहाँ कोई आता जाता नहीं था किसी को उससे प्यार भी नहीं था एक दिन इमोजिनी ने उसके चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला वाह इमोजिनी चिल्लाई यहाँ कितना कचरा है उसके पिताजी ने कहा इमोजिनी ने असहमति में अपना सिर हिलाया ये कचरा नहीं है पिताजी इमोजिनी ने कहा यह इतिहास है और डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग के अमर शब्दों में हमें इतिहास गढ़ता है लिडे हिस्ट्री सोसाइटी फिर इमोजिनी ने वहाँ पर सफाई मुहिम शुरू किया उसने मकड़ी के जाले साफ किए पुराने पत्रों को फाइल किया पीले फोटोग्राफ्स को एल्बम में लगाया जीवास में पहचाने और सभी चीज़ों को करीने से सजाया वहाँ पर एक बड़ा पुराना ऐतिहासिक पलंग भी था सफाई का, का काम पूरा करने के बाद इमोजिनी ने इंतजार किया वो बस इंतजार ही करती रही वो अपने शहरवासियों का वहाँ के अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर वो अपने शहरवासियों को वहाँ की अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर दिखाना चाहती थी पर डेविड क्रॉकेट के अमर शब्दों में उसने लंबी सांस भरते हुए कहा क्या कोई नहीं आएगा नोटिस यह इमारत शनिवार को तोड़ी जाएगी और यहां जूतों के फीतों का कारखाना लगेगा आदेश मेयर आई एम गुड्स फिर सोमवार को एक आदमी आया उसने सोसाइटी का दरवाजा खटखटाया कट क्या इमारत टूटेगी मुझ नहीं चिल्लाई पर विलियम मोरिस के अमर शब्दों में हम इन इमारतों के मालिक नहीं हैं यह इमारतें हमारे पुरखों की थी और बाद में हमारी संतानों की होगी उस आदमी ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा यह बात तुम मुझे नहीं मेयर को जाकर बताओ इमोजनी ने वही किया इमोजनी के बात सुनने के बाद मेयर बुज ने कहा मैं अपने निर्णय पर अडिग हूँ पुराना ध्वस्त करो नया रचो पर इतिहास हमारी हिस्ट्री पर हमारी हिस्ट्री सोसाइटी का क्या होगा इमोजनी ने कहा इतिहास की कौन परवाह करता है मेयर ने कहा जूतों के फीतों की फैक्ट्री लगेगी तो हमारा शहर देश नक्शे पर चमकेगा उसके बाद मेयर ने इमोजिनी को दरवाजे का रास्ता दिखाया मेयर के घर से बाहर निकलकर इमोजिनी ने अपना गुस्सा निकाला मैं यहाँ कभी नहीं मैं यह कभी नहीं होने दूंगी जॉन पॉल के अमर शब्दों में अभी तो मैंने अपनी लड़ाई शुरू ही नहीं की है उसके बाद इमोजिनी चमकर लड़ी मंगलवार को उसने हेलोविन पर्व खरीदी पॉल रिवीर वाली ड्रेस पहनी उसके बाद इमोजिनी डंडे के घोड़े पर सवार होकर मुख्य सड़क पर निकली देखो बुल्डेजर आ रहे हैं देखो बुलडेजर आ रहे हैं वो चिल्लाई इमोजिनी के चीखने चिल्लाने पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया अंत में मिस्टर तुल्तविट अपनी दुकान से बाहर निकले अपने घोड़े की लगाम कसो छोटी लड़की क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर जूतों की फीतों की फैक्ट्री लगेगी तो हमारा शहर राज्य के नक्शे पर चमकेगा इमोजिनी ने अपने घोड़े के डंडे को खींचा थियोडो रिजवल्ड के अमर शब्दों में बालस फिर वो पैर पटकती हुई पिताजी के पास घर पहुंची बुधवार की सुबह को इमोजिनी ने अपना प्रचार जारी रखा वो अपने साथ एक सीढ़ी और लाल सफेद नीला रिबन लेकर आई फिर उसने शहर के हर पेड़ हर स्ट्रीट लाइट हर पार्किंग मीटर हर हॉर्डिंग हर डाक डिब्बे हर साइकिल स्टैंड हर बेबी प्रैम हर कुत्ते के गले में तिरंगा रिबन बांधा अपने अतीत को चकनाचूर मत होने दो वो चिल्लाई पूरे शहर में किसी ने इमोजिनी का साथ नहीं दिया अंत में ऑफिसर दिद्स विलियम ने कहा बेटा तुम्हारे यह रिबन तो बहुत सुंदर है पर जूतों की फीतों की फैक्ट्री लगेगी तो हमारा शहर नक्शे पर चमकेगा इमोजिनी ने अपनी नाक छिकोड़ी फिरो वो पिताजी के पास घर वापिस आई गुरुवार को इमोजिनी ने अपना प्रचार जारी रखा सुबह उठकर उसने तमाम पोस्टर बनाए फिर सूरज निकलते ही एक छोटे हवाई जहाज ने लिडे के ऊपर सैकड़ों पर्चे गिराए पर्चों पर लिखा था अपने इतिहास को बचाने के लिए शहर के मैदान में विशाल मोर्चा एक पैम्पलेट लोगों ने पढ़ा अपना इतिहास बचाओ पर मैदान में कोई नहीं है कोई नहीं आया सिर्फ छोटा एबनर प्रिंट अपनी तीन पहियों वाली साइकिल पर आया इमी उसने कहा तुम समझती क्यों नहीं कि जूतों की फीतों की फैक्ट्री लगने पर हमारा शहर चमकेगा इमोजनी अब तक इन शब्दों से तंग आ चुकी थी चीफ जोजफ के अमर शब्दों में इमोजिनी ने सुबकते हुए कहा मेरा दिल बीमार और दुखी है फिर वो पिताजी के पास घर गई फिर शुक्रवार आ गया इमोजिनी अपनी प्रिय लिड विले लिडिल विले हिस्ट्री सोसाइटी के अंदर घूमती रही गुड बाय फोटोग्राफ्स उसने रोते हुए कहा गुड बाय जीवासम और बड़ा पलंग गुड बाय पुरानी चिट्ठियाँ तभी एक पुरानी चिट्ठी से ने उसका ध्यान आकर्षित किया इमोज ने इमोजिनी ने उसे एक बार पढ़ा फिर दोबारा फिर तीसरी बार पढ़ा प्रिय महाशय पिछले मंगलवार को आपने जो मेहमान नवाजी दिखाई मैं उसका दहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपने जो सूप पिलाया वो बेहद उम्दा था और वो बड़ा पलंग बेहद मुलायम और आरामदेह था माउंट वर्नॉन छोड़ने के बाद मैं इतने इतमिन से कभी नहीं सोया आपका नम्र और आज्ञाकारी सेवक जॉर्ज वाशिंगटन। इमोजनी ने एक लंबी सांस ली जॉर्ज वाशिंगटन? क्या वो वाकई में उस पलंग पर सोए थे जल्दी जल्दी इमोजिनी ने एक खबर सभी महत्वपूर्ण लोगों को पहुँचाई इन महान लोगों ने लिडल में हिस्ट्री की मशहूर प्रोफेसर कॉर्निल कॉर्नेलिया पास्ट मैटस भी शामिल थी इन महान लोगों में लिडेल में हिस्ट्री की मशहूर प्रोफेसर कॉर्नेलिया पास्ट मैटर्स भी शामिल थी जरा जल्दी करें इमोजनी ने उनसे विनती करते हुए कहा फिर उसने ईमेल का सेंड बटन दबाया उसके बाद वो फिर से आगे पीछे घूमने लगी समय काश उसके पास कुछ और समय होता पर वो बेचारी और क्या कर सकती थी वो एकदम मजबूर थी तब एक प्रेरणा की लहर उससे आकर टकराई फिर क्या था इमोजिनी अपनी कार्रवाई में लग गई जब शनिवार को बुलडोजर आए तब इमोजनी इमोजिनी ट्रिप उनके लिए पूरी तरह तैयार थी वियतनाम युद्ध विरोधियों के अमर शब्दों के अनुसार इमोजनी चिल्लाई, तुम भाड़ में जाओ मैं यहाँ से कभी नहीं हटूंगी।" बुलडोजरों के इंजनों की आवाज़ बंद हुई बुलडोजर इंतजार करते रहे चुपचाप देखते रहे तभी इमोजिनी के पिता दौड़े दौड़े आए इमोजनी उनके रास्ते से हटो पर इमोजिनी ने अपने कंधे सीधे करते हुए कहा पिताजी क्या आपको अब्राहम लिंकन के अमर शब्द याद नहीं बांझ यानी ओक का बड़ा पेड़ असल में एक छोटा बीज होता है जो अपनी मिट्टी से चिपका रहता है मैं भी अपनी जमीन से चिपकी रहूंगी तभी गुस्से में हाफते हुए मेयर बुज सीढ़ियों से चढ़कर आए तुरंत अपने आप को खोलो उन्होंने आदेश दिया मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी इमोजनी ने रोते हुए कहा फिर मेयर इमोजिनी के पिता के पास गए और उनसे विनती की अब आप ही कुछ करें इमोजनी के पिता ने पहले मेयर को देखा फिर अपनी बेटी की ओर देखा नहीं हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे उन्होंने अंत में रोते हुए कहा मेयर बुद्ध के नथुने फूलने लगे वो छोटी लड़की उस बरामदे में अब नहीं रह सकती अगर वो नहीं हटे तो कुछ लो। फिर वो आदेश देने के लिए बुलडोजर वालों की ओर दौड़े जब सूरज सोड़ा चमका तो शहर के लोग धीरे धीरे करके मामले का जायजा लेने के लिए वहाँ पर जमा होने लगे सबसे पहले मिस्टर तुल्त आए उसके बाद ऑफिसर दिद्ज विलियम आए पहुंचे उनके बाद अपनी तीन पहियों वाली साइकिल पर छोटा एबनर पिट पहुंचा। वो चिल्लाया क्यों इमी तुम ठीक ठाक तो हो ना प्रेसिडेंट मार्टिन वैन बुरेन के अमर शब्दों में मैं ठीक हूं। इमोजनी ने दमदार आवाज़ में उत्तर दिया दोपहर तक तमाम टीवी रिपोर्टर्स भी वहाँ पहुंच गए वो उस लड़की का इंटरव्यू लेना चाहते थे जिसने हिस्ट्री सोसाइटी के बरामदे से हटने से इनकार किया था एलिना रूजवेल्ट के अमर शब्दों में तुम वो काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं कर पाओगे इमोजिनी ने उनसे कहा तभी एक काले रंग की कार वहां कर रुकी कार का दरवाजा खुला और उसमें से प्रोफेसर पास्ट मैटस बाहर निकली उन्हें देखकर इमोजनी ने एक लंबी सांस भरी उनके बाद अमेरिका की राष्ट्रपति भीड़ उन्हें देखकर चिल्लाई राष्ट्रपति सीधे कैमरे की तरफ गई मैं इस प्राचीन इमारत को एक राष्ट्रीय इमारत घोषित करने आई फिर उन्होंने लोगों को पीतल की बनी एक तख्ती दिखाई जॉर्ज वाशिंगटन यहाँ सोए थे इमोजिनी के मुंह से खुशी की चीख निकली हमारी विजय हुई इसमें क्या सके है प्रोफेसर मास मैटस ने सिरते हुए कहा मुझे तुम पर बेहद गर्व है इमोजिनी के पिता ने कहा फिर एबनर पीट आ गया है रुको वो चिल्लाए फिर जूतों के फीतों का क्या होगा फीते मेयरबुल्स ने कहा अब फीतों की किसे परवाह? वो कैमरों के लिए हंसे अब हमारा शहर जरूर देश के नैक्शे पर होगा शहर वायु शहरवासियों ने खुशी मनाई बुलडोजर सूर मचाते हुए वापिस गए फिर इमोजिनी ने अपनी जेब से चाबी निकाली और खुद को मुक्त किया उसके बाद में सभी लोगों ने जिसमें मिस्टर बुद्ध भी शामिल थे लिडल विले हिस्ट्री सोसाइटी का दौरा किया मेरे अमर शब्दों के अनुसार इमोजिनी ने बाद में मेहमानों से बाय बाय करते हुए कहा इसमें मुझे बड़ा मजा आया सच में उसके पिताजी ने भी हंसते हुए कहा वाकई में बड़ा मजा आया इमोजिनी ट्रिप के ऐतिहासिक तथ्य सत्तासी साल पहले अब्राहम लिंकन के कैटिसबर्ग भाषण के पहले शब्द थे गृह युद्ध के दौरान अपने इस भाषण में उन्होंने सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए समानता की अपील की थी यह अमेरिकी इतिहास का सबसे मशहूर भाषण है क्या इसमें कोई ताजुब है कि इमोजनी के वे पहले शब्द थे तो ऑरेगॉन ट्रेल अठारह सौ में अमेरिकी पाइनियस ने अपनी घोड़ा गाड़ियों से इस रास्ते को तय किया था यह रास्ता तपते सुनसान रेगिस्तान और बर्फ़ से ढकी दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरता था इस रास्ते को तय करने के बाद पायनियर्स पैसिफिक तट के आस के इलाकों में जाकर बसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग नागरिक अधिकारों के महान नेता थे लोगों की जिंदगी में इतिहास का क्या रोल होता है उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक धार्मिक भाषण में कहा था हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं उन्होंने कहा इतिहास हमें बनाता है डेवी क्रोकट 1835 में फ्रंटियर के लोगों ने टेक्स के मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया टेक्सस उस समय मैक्सिको में था अमेरिका में नहीं डेविक रोकिट और दो अन्य लोग एक मिशन कंपाउंड अलामो के अंदर घुसे वहाँ उन्होंने एक मंच यानी स्टैंड बनाने की कोशिश की दुर्भाग्यवश वहाँ मैक्सिकन्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी उन्हें अतिरिक्त सैन्य की बेहद ज़रूरत थी जब डेवी को पता चला कि कोई अतिरिक्त सैन्य नहीं आ रहा है तो उन्होंने कहा क्या कोई नहीं आएगा तेरह दिनों बाद डेवी क्रेविट क्रोकिट और उसके सभी साथियों को मार डाला गया विलियम मोरिस आज से सौ साल पहले इस अंग्रेज लेखक और कलाकार ने लोगों को वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को बचाने का आह्वान किया आह्वान दिया हम इन इमारतों के मालिक नहीं हैं यह हम, इमारतें हमारे पुरखों की थी और बाद में हमारे संतानों की होंगी जॉन पॉल जोंस क्रांतिकारी युद्ध में इस बहादुर नौसैनिक की एक ब्रिटिश सरकार के साथ जमकर लड़ाई हुई जब जॉन पॉल जोंस का अपना जहाज डूबने लगा तब वो चिल्लाया अभी तो मैंने अपनी लड़ाई शुरू ही नहीं की है अंत में वो लड़ाई जीता और एक महान हीरो बना पॉल रिबिर इतिहास में अपनी मध्यरात्रि की घुड़छुवारी के लिए प्रसिद्ध है उसी से अमेरिकी क्रांति शुरू हुई अठारह अप्रैल 1775 को बोस्टन से लेक्सिंगटन मैसाचूसेट्स अपने घोड़े पर गए उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को आगाह किया कि ब्रिटिश सेना आने वाली है एक किवन किवंती के अनुसार घोड़े पर दौड़ते हुए वो चिल्लाए ब्रिटिश सेना आ रही है ब्रिटिश सेना आ रही है थियोडर टेडी रूजबल्ट अमेरिका के छब्बीसवें राष्ट्रपति को जब कुछ अच्छा लगता था तो उसे हमेशा भूली बुलाते थे जब वो गुस्से में या बहुत परेशान होते तो चिल्लाते थे बाल्डर डॉस चीफ जोजस पैसिफिक में ने पर्स इंडियंस के लीडर थे अठारह में वो अपने लोगों को मुक्ति के लिए कनाडा के बॉर्डर तक ले गए दुर्भाग्यवश अमेरिकी फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया चीफ जोजस ने आत्मसमर्पण करने से पहले यह कहा मेरे साथियों मेरी बात सुनो मेरा दिल बीमार और दुखी है मेरे सामने सूरज खड़ा है आज से मैं फिर कभी नहीं लड़ूँगा वियतनाम युद्ध विरोधी उन्नीस से उन्नीस के बीच अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत छोटे से देश उत्तरी वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा तमाम अमेरिकी नागरिकों ने इस युद्ध का विरोध किया मोर्चों में वियतनाम विरोधी अक्सर यह कहते तुम भाड़ में जाओ हम यहाँ से कभी नहीं हटेंगे इमोजनी ने इस कथन को कुछ बदला क्योंकि वो गाली नहीं दे सकती थी प्रेम करो युद्ध नहीं वियतनाम युद्ध बंद करो अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के सोलहवें राष्ट्रपति से पूछा गया कि इतनी सारी चीजों में फेल होने के बावजूद वो आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट कैसे बने तो उन्होंने कहा देखो एक बहुत पुरानी कहावत है बांझ यानी ओक का बड़ा पेड़ असल में एक छोटा बीज होता है जो अपनी मिट्टी से चिपका रहता है मार्टिन वैन बुरन क्योंकि अमेरिका के आठवें राष्ट्रपति का जन्म किंडरहुक में हुआ था इसलिए लोग उन्हें प्यार से ओल्ड किंडरहुक बुलाते थे राजनीतिक रैलियों में वैन बुरेन को यह चिल्लाना पसंद था क्योंकि मैं ओल्ड किंडर हुक यानी ओके हूं इसलिए मैं, मैं ओके हूं मैं ओल्ड किंडरहुक हूं इसलिए मैं ओके हूं एलियोनियर रूजवेल्ट एक बहुत व्यस्त महिला थी 1933 से 1945 तक वो फर्स्ट लेडी यानी अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी थी साथ में वो नागरिक अधिकारों और सामाजिक बदलाव की कार्यकर्ता भी थी वो लेखक होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधि भी थी अपनी पुस्तक यू लर्न बाय लिविंग में उन्होंने लोगों को यह सलाह दी कि तुम वो काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे इमोजनी ट्रिक की को इतिहास इसलिए याद करेगा क्योंकि उसने न केवल अकेले अपने स्थानीय हिस्ट्री सोसाइटी को बचाया और उसने यह अवमर शब्द भी कहे इसमें मुझे बड़ा मजा आया कैंडिस फ्लेमिंग बच्चों की किताबों की मशहूर लेखिका है उन्होंने बच्चों की कई पुस्तकें लिखी जिनके लिए उन्हें अनेकों पुरस्कार मिले